वेदीय ऐतरेय उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ब्रह्म विद्या कर्मनिष्ठा होगी कर्म, हो कर्म संबंधिनी होगी इस पूर्वपक्ष के मत का खंडन कर रहे हैं ब्रह्म विद्या कर्म संबंधी नहीं है इसे पूर्व में भी बताया गया और ये जो पूर्व पक्ष की आशंका थी ब्रह्म विद्या को यदि कर्म संबंधिनी नहीं मानेंगे तो ऋण बोधक श्रुति का तात्पर्य क्या होगा वो किस आधिकारिक होगी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि जो ऋण में प्रतिबंधकत्व बोधक श्रुति है वह संसार अंतपाति मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक की प्राप्ति रूप फल के प्रति प्रतिबंधक बता रही है ऋणों को इसे बताने वाली श्रुति को दिखाते हुए कहा कि सोयम मनुष्यलोक पुत्रे नये इत्यादि ऋण का स्वरूप टीकाकार ने स्पष्ट करते हुए बताया था पुत्रादि का अभाव ही ऋण है और पुत्रादि के अभाव का अभाव वो हो जाएंगे पुत्रादि पुत्रादि में आदि शब्द से ग्राह्य है कर्म और विद्या और इनको कहा जाएगा पुत्रादि अभावरूप रीन का निवर्तक और जो पुत्रादि साधन त्रय है वह जिस फल के प्रति साधन बताए जा रहे हैं उन्हीं के प्रति इन साधन त्रय का अभावरूप रीन प्रतिबंधक बनेगा तो मुक्ति के प्रति साधनत्व अनुरूपेण पुत्रादि तीन साधनों को श्रुति ने बताया ही नहीं है तो मुक्ति में प्रतिबंधक पुत्रादि का अभाव रूप जो ऋण है वो नहीं बनेगा तो जिसे संसार अंतपाति मनुष्यलोकादि फल की कांक्षा है उसी के फल की प्राप्ति में प्रतिबंधक ये पुत्रादि का अभाव रूप ऋण रिन बनेंगे और उसे उस अभाव के निवर्तक प्रतियोगी को यानी विरोधी को प्रयत्न से प्राप्त करना होगा पुत्रादि अभाव का प्रतियोगी है निवर्तक पुत्रादि वो प्रयत्न से प्राप्त करने होंगे और ये जो शंका थी पूर्व की कि वैदिक फल रूप समानता विद्वान के द्वारा अपेक्षित यानी विवेकी मुमुक्षु के द्वारा अपेक्षित मुमुक्षु में और मनुष्य लोकादि संसार संसारातपाती फल में दोनों भी श्रुति प्रतिपादित फल होने से स्रोतत्व समान है इस समानता को लेकर के माना जाए कि ये जो ऋण को प्रतिबंधक बताने वाली श्रुति है वह मुक्ति के प्रति भी प्रतिबंधक बताती है ऋण को इस समानता को देख करके जैसे वैदिक फल होता हुआ भी मनुष्य लोकादि प्रतिबद्ध है ऋण से ऐसे वैदिक फलत्व मुक्ति में होने से माना जाए ऋण प्रतिबद्ध उसे भी मुक्ति को भी इस आशंका का समाधान करते हुए ये कहा गया था कि मुमुक्षु के द्वारा अपेक्षित मोक्ष कहो या मुक्ति कहो उसके प्रति प्रतिबंधक यदि पुत्रादि का अभाव होता तो किम प्रजया करिष्यामो ये नो अयम आत्मा अयलोक यह श्रुति मुमुक्षुके उद्गारात्मिका ये नहीं बताती कि लोक प्राप्ति का साधन भूत प्रजा से हम क्या करेंगे का मतलब प्रजारूप साधन हमारे अपेक्षित फल का किसी भी प्रकार से प्रापक नहीं है प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा भी प्रापक नहीं है इसका अर्थ है कि पुत्र अभाव रूप ऋण मुक्ति फल में प्रतिबंधक नहीं है और एक तद विद्वांस आहुष किमर्था वयम व्यम इति यह श्रुति अध्ययन शब्दित विद्या का आक्षेप करती हैं कि हम विद्या याने उपासना रूप जो फल है देवलोक प्राप्ति कराने वाला वह वा क्यों अपनाएंगे क्योंकि देवलोक प्राप्ति हमारा प्रयोजन ही नहीं है हमें अपेक्षित फल ही नहीं है वो हमें तो अपेक्षित है आत्मलोक और वो आत्मलोक निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान रूपी जो ब्रह्म विद्या है केवला उससे होता है तो यह श्रुति ये बता रही है कि विद्या भाव रूप जो ऋण है वह मोक्ष में प्रतिबंधक नहीं है यदि विद्या भाव रूप ऋण मोक्ष का प्रतिबंधक होता तो जरूर विद्या को भी अपनाते मुक्षुजन उसे कर्तव्य बताती श्रुति मुमुक्षु का भी नहीं बताया इसका अर्थ है, है कि विद्या भाव रूप ऋण भी मोक्ष फल का प्रतिबंधक नहीं है ब्रह्मलोक प्राप्ति का प्रतिबंधक बन सकता है विद्या भाव। इसलिए उसे विद्या भाव का निवर्तक विद्या को अपनाना पड़ता है और एकदस्म वी तत्पूर्व विद्वांसो अग्निहोत्र न जुहवान चक्रु यह श्रुति ये बता रही हैं कि पूर्व मुमुक्षुओं ने अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान यह समझ करके नहीं किया कि अग्निहोत्र कर्म का रूप जो ऋण है वह मोक्ष रूपी फल के प्रति प्रतिबंधक ही नहीं है तो अग्निहोत्रादि कर्माप रीन प्रतिबंधक न होने से उस अग्नेहोत्रादि कर्माभाव के निवर्तक अग्नेहोत्रादि कर्मों को अपनाने की आवश्यकता शुद्ध मुमुक्षा संपन्न मुमुक्षु को नहीं है यह इस श्रुति से ज्ञापित होता है इस प्रकार ये जो क्रमतः श्रुति त्रय है यह बता रहे हैं कि प्रजा विद्या तथा कर्म यह लौकिक जो फल है संसार अंतपाति मनुष्य लोकादि इनके प्रति प्रतिबंधक पुत्राद्या भाव रूप ऋण के निवर्तक है पुत्रादि साधन और मोक्ष के प्रति पुत्रादि साधनों का अभाव रूप ऋण प्रतिबंधक ही नहीं है तो फिर उसे हटाने की हटाने के लिए पुत्रादि को अपनाने की भी आवश्यकता मुमुक्षु को नहीं है ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब फिर से पूर्व एक आशंका करते हैं कि यदि पुत्राद्या भावरूप ऋण का अपाकरण मुमुक्सु का कर्तव्य नहीं है ये कहेंगे तो मुमुक्सु तो अज्ञानी है ना तो अज्ञानी के प्रति ही प्रतिबंधक है ज्ञानी के प्रति प्रतिबंधक नहीं है ये पुत्रादि अभावरूपऋण ऐसा मानने पर सामान्य रूप से अज्ञानी मात्र में अनुष्ठेय सन्यास के अभाव की आशंका पूर्वपक्षी कर रहे हैं इसलिए अविदुष इत्यादि के अवतरण में टीकाकार कहते हैं कि शंकते पूर्व पक्षी, पक्षी शंका करते हैं पूर्व पक्ष की क्या शंका है कि अविदुष स्तर ही ऋण अनपाकरणे पारिव्राज्य अनुपत्ति चेत तो अविदुष पारिव्राज्य अनुपपत्ति ऐसा अनु करिए ये प्रतिज्ञा होगी पूर्व पक्ष की तो जो अविद्वान है अज्ञानी है उसका अनुष्ठेय जो सन्यास है उसकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी अज्ञानी के द्वारा अनुष्ठेय विविधिशा सन्यास की अनुपपत्ति की आपत्ति आएगी क्यों तो कहते हैं आपने विद्वान के प्रति ही ऋण अपाकरणीय नहीं है ये बताया तब तो अज्ञानी का तो ऋण अपाकरणीय होगा ना तो तरी का अर्थ है अज्ञानी का ऋण अपाकरणीय है यह प्राप्त होने पर तो अज्ञानी मात्र को ऋण का अपाकरण करना पड़ेगा ऋण का अपाकरण करने के लिए अभावात्मक जो ऋण है उसके प्रतियोगी पुत्र कर्म और विद्यारूप साधनों को अपनाना पड़ेगा अज्ञानी मात्र को इसलिए एक ही सन्यास होगा विद्वत सन्यास ज्ञान का फलभूत सन्यास तो सिद्ध होगा लेकिन ज्ञान का साधनभूत जो सन्यास है विविधिशा सन्यास, उसकी अनुपपत्ति ये शंका हुई पूर्व पक्षी के द्वारा शंका का स्पष्टीकरण करते हैं टीकाकार यद्यपि लोकत्रयम् प्रति यद्यपिदुष्टि लोकत्रबंधक मुक्ति प्रतिबंधक ऋण आशंका न संभवति तथापि विद्वांस आहु इति उक्ति श्रवण यम आशंका ऐसे इस आशंका की अनुपपत्ति है सन्यास के अनुपपत्ति की आशंका जो की जा रही है ना पूर्व पक्ष के द्वारा सिद्धांती कहते हैं सन्यास की अनुपपत्ति तो नहीं है अविद्वान के भी संन्यास की तो उपपत्ति ही होगी अभी हम बताएंगे ये सिद्धांतिका का अभिप्राय है लेकिन अविद्वान के संन्यास के अनुपपत्ति की शंका करने वाले पूर्व पक्ष की शंका ही अनुपन्न है यद्यपि इसे कहा कि पारिव्राज्य आशंका न संभव इससे सोपी अविदुषो अदुषोजा पारिव्राज्य संभव आशंका न संभवती न संभवति का अर्थ संभवति का उपपद्यते न संभवति का नोपद्यते आशंका की अनुपपत्ति यद्यपि यद्य सोपी राज्य संभवात और आशंका नो नोपद्य न संभवती का अर्थ निकलेगा ये शंका ही अनुपपन्न है क्यों अनुपपन्न है तो कहते इसलिए कि अज्ञानी के भी दो प्रकार हैं सभी के सभी अज्ञानी संसार को ही चाहते हो ऐसा नहीं है संसार का मतलब पृथ्वी मनुष्यलोक स्वर्गलोक और देवलोक संसारंतपाति अभ्युदय इसी को चाहने वाले सभी के सभी अज्ञानी हैं ऐसा नहीं है इनसे अतिरिक्त भी जो वेद ने बताया हुआ मोक्षरूपी प्रयोजन है केवल ब्रह्म विद्या का उसको चाहने वाले भी अज्ञानी है मुमुक्षु अज्ञानी उनको कहा जाएगा और बाकी को कहा जाएगा विषयी तथा पामर अज्ञानी तो तीन प्रकार के अज्ञानी हुए पामर अज्ञानी विषयी अज्ञानी और मुमुक्षु अज्ञानी तो उसमें से पामर अज्ञानी तथा विषयी अज्ञानी तो चाहेंगे संसार अंतपाती लोकत्रय में से किसी लोक को अरुण पामर तथा विषय के द्वारा अपेक्षित जो लोकत्रय है उसकी प्राप्ति में प्रतिबंधक बनेगा ऋण उसे निवृत्त करने के लिए पुत्रादि साधनों की जरूरत पड़ेगी और जो तीसरा अज्ञानी है मुमुक्षु अज्ञानी उस मुमुक्षु अज्ञानी को अपेक्षित नहीं है ऋण त्रय जिसके जिन लोकों के प्रतिबंधक हैं वे लोक अपेक्षित नहीं है मुमुक्षु को अपितु ऋण जिसका प्रतिबंधक नहीं है ऐसा मोक्षरूपी फल मुमुक्षु को अपेक्षित है और मोक्ष रूपी फल के प्रति प्रतिबंधक तो नहीं है ऋण तो फिर उस ऋण का अपाकरण मुमुक्ष अज्ञानी का कर्तव्य भी नहीं होगा ऋण का अपाकरण कर्तव्य होगा किसका जो ऋण से प्रतिबद्ध फल को चाहेगा तो ऋण से प्रतिबद्ध फल है लोकत्र उसे चाहने वाले का तो कर्तव्य होगा ऋण अपाकरण और ऋण से प्रतिबद्ध लोक ही नहीं जिसका लोक यानी फल वो है आत्मलोक आत्मलोक कहो मोक्ष कहो मुक्ति कहो तो उसे ऋणत्रय से अप्रतिबद्ध ही माना जाएगा तो उस मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षु अज्ञानी का ऋण अपाकरण कर्तव्य नहीं होगा अनुष्ठेय नहीं होगा तो अनुष्ठेयी न होने से फिर बसता है इनका इन साधनों का त्याग रूप लोकत्रय के प्राप्ति का जो साधन है पुत्रादि उनका फल नहीं चाहिए इसलिए उन साधनों का त्याग विधिवत रूपी अनुष्ठे वो किसके लिए मोक्ष चाहिए तो मोक्ष के साधनभूत निर्विशेष ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन श्रवणादि के लिए समय मिल सके इसके लिए पुत्रादि साधनों का विधिवत त्याग रूप विविधिशा सन्यास अज्ञानी मुमुक्षु का अनुष्ठेय होगा इसलिए अज्ञानी मात्र के लिए सन्यास अनुपपन्न है ये शंका नहीं की जा सकती ये शंका ही अनुपपन्न है ये यह यहाँ पर कहा गया कि यद्यपि अविदुषोपी लोकत्र प्रति प्रतिबंधकवात तो अविद्वान के भी यानि अज्ञानी के भी अपेक्षित जो लोकत्रय हैं उसके ही प्रति ही प्रतिबंधक है कौन ऋण और मुक्तिम प्रति प्रतिबंधकवाभात मुक्ति के प्रति, प्रति तो वो प्रतिबंधक ही नहीं है ऋण तो ऋण से प्रति अनापाकरणीय तो मुमुक्षो तो मुमुक्षु मुमुक्ष जो अज्ञानी है उसका ऋण अनापाकरणीय नहीं होगा अनापकरणीय है अपाकरणीय नहीं है अपाकरणीय का मतलब है निरा, परिहार निराकरण करने योग्य ऋण से रहित होने योग्य नहीं है मुमुक्षु तो मुमुक्षो अनापाकरणीय तो पारिव्राज्य संभवत तो मुमुक्षु का पारिव्राज्य संभव है मुमुक्षु अज्ञानी है इसलिए अज्ञानी मात्र के लिए पारिव्राज्य की अनुपपत्ति विषयक आशंका न संभवती यद्यपि जो शुरू में है उसको न संभवती के पास भी ला सकता है, न संभवती यद्य तो भी शंका की है पूर्व पक्षी ने तो इसका भी कोई ना कोई आधार होगा ना तो आधार बताया जा रहा है तथापि आदि से पूर्व पक्षी की शंका का आधार तथापि विद्वांस आहू इति उक्ति श्रवण मात्रेण इंशंका आज्ञानी मात्र के पारिव्राज्य के अनुपपत्ति विषय को आशंका को कहा जा रहा है यम आशंका शब्द से इसका आधार क्या है तो कहते इसका आधार है विद्वांस आहू ये जो वचन उक्ति कहते वचन तो उक्ति यानी वचन सर्वन्मात्र इस वचन के सर्वण मात्र के कारण ये आशंका पूर्व पक्षी के मन में आई तो विद्वांस आहु यह वचन कहाँ है तो इधर जो था ना इधर वाले पृष्ठ में अंत में एक तदह वही तद विद्वांस आहु ऋषय का वे यहाँ पर विद्वांस आहू यह आया है ना तो ये विद्वांस आहू इस वचन का श्रवण करने मात्र से आपात बोध हुआ उनको और आपात बोध से ये शंका हुई एक शंका की उपपत्ति ऐसे की यद व इत्यादि से कहते हैं प्रकारांतर से परिहार करने के लिए ये शंका की जा रही है तो यद्वा परिहारांतरम वक्तुम इन शंका दृष्टव्या तो प्रकारांत परिहारांतर को पूर्व एक परिहार बता दिया था उससे भिन्न परिहार को दिखाने के लिए बताने के लिए पुनः यह आशंका अज्ञानी के पारिव्राज्य के अनुपपत्ति विषय करके दूसरा परिहार किया जा रहा है इस आशंका शंका का एक दूसरा उत्तर दिया जा रहा है इस अभिप्राय से ये शंका हुई पूर्वकृत शंका ही पुनः इस प्रकार ये दो प्रकार से शंका की उपपत्ति बताई अब न प्रा गारहस्थ्य इत्यादि जो शंका का परिहार भाष्य है इसकी अवतरण टीका है गृहस्थ से वृण तस्वराकरण तत गास्थ्य प्रतिपत्ते ब्रह्मचर्य मुखो पारिव्राज्य संभवती परिहरती तो ये कहते हैं तो आज्ञा में भी चारों आश्रमी अज्ञानी हो सकते हैं उनमें से जो गृहस्थ अज्ञानी है उस ग्रहस्थ अज्ञानी का ही ऋण प्राप्ति रूप फल में प्रतिबंधक बनता है तो इसलिए ग्रहस्थ से वृण प्रतिबंधकत्व तो ऋण से ऋण है प्रतिबंधक किसका चारों आश्रमियों में से गृहस्थी का और किसके प्रति लोकत्रय की प्राप्ति के प्रति प्रतिबंधक बनेगा गृहस्थ के तो प्रतिबंधकत्व और इसलिए जिसके फल की प्राप्ति में अज्ञानी में भी ये ऋण प्रतिबंधक बनेगा उसी का ऋण का अपाकरण करने में अधिकार माना जाएगा तो आगे कहते हैं तन निराकरण अधिकारा तो तस्व यानी तस्व यानि तन निराकरण अधिकारात इसमें तत्शब्द का अर्थ है ऋण तो ऋण तो निराकरण में अधिकार गृहस्थ का ही है ततचस्थ्य प्रतिपत्ते हे ब्रह्मे मुखो पारिव्रज्य संभवती तो तत का का अर्थ है ऋण अपाकरण में गृहस्थ का ही अधिकार होने से तो गार्य प्रतिपत्ते हे प्राक अर्थ हुआ ऋण अपाकरण के अधिकार को प्राप्त करने से पहले ही गर, गर, kind of प्रतिपत्ति है ऋण अपाकरण के अधिकार को प्राप्त करना तो रिन अधिकार ऋण अपाकरण के अधिकार को प्राप्त करने से पहले ही क्या किया कि ब्रह्मचर्य अवस्था में ही तीव्र मुक्षक्षा हुई तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जिसे लोकत्रय रूपी जो फल हैं उसमें अनित्यवादी दोषदर्शन पूर्वक विवेक पूर्ण वैराग्य हुआ लोकत्रय के प्रति और नित्य फल मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा हुई ऐसा जो मुमुक्षु उस मुमुक्षु का उस मुमुक्षु का पारिव्राज्यम संभवराज्य संयास अनुष्ठे संभव होगा अनुष्ठे संन्यास संभव होगा इस अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है न स्थ्य प्रतिपत्ति इत्यादि से तो भाष्य में देखिए कि न प्रतिपत्तेर प्रगास्थ्य संभवात ऋणीभवाधिकाराढ़ोपी ऋणी चेत स सर्वस्य इति अनिष्ट प्रसजेत ये अनिष्टापत्ति दोष दिखा करके शंका का परिहार कर रहे हैं कहते हैं गारस्थ गारस्थ्य प्रतिपत्ते प्राक ऋणी असंभवात तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में ऋणित्व ही संभव नहीं है यानी वो ऋणवान ही नहीं है तो ऋणित्व असंभवात अधिकार अनारूढ़ हो तो ये माना जाएगा कि ब्रह्मचारी ऋण अनापाकरण का आरूढ़ नहीं है ऋण अनापाकरण के अधिकारारूढ़ नहीं है अनारूढ़ है और उसका भी यदि उसे भी ऋण अना अनापाकरण के अनाधिकारी को भी यदि माना जाएगा ऋणी जो ऋण अपाकरण का अधिकारी ही नहीं है ऋण अपाकरण का अधिकारी कौन है गृहस्थ और ऋण अनापाकरण का अधिकारी नहीं है बाकी ब्रह्मचारी भी अभी गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट नहीं हुआ ऐसा जो ब्रह्मचारी उसे भी यदि ऋणी माना जाएगा तो अनारूढ़ोपी ऋणी चेत अनारूढ़ अधिकार अनारूढ़ का मतलब ऋण अपाकर ऋण अपा अनापाकरण अधिकार ऋण के अपाकरण का अधिकार तो ऋण के अपाकरण का अधिकार गृहस्थ को है और वो गृहस्थ नहीं बना है अभी तो भी तो उसको तो अनाधिकारी माना जाएगा और उस अना, आ, आ, आ, आ, अनाधिकारी को भी अधिकार अनारूढ़ को भी यदि ऋणी मानेंगे तो क्या होगा तो ऋणी चेत सात सर्वस्य ऋणी तम तब तो आ, सभी को ऋणी मानना पड़ेगा चारों आश्रमियों को तो सर्वस्य ऋणी तम और सबको ऋणी मानेंगे तो ये अनिष्टापत्ति आएगी जिसको ऋण से प्रतिबद्ध फल की आकांक्षा नहीं है वह भी ऋणी है ऐसा मानेंगे तो ये अनिष्टापत्ति है ना? न भी ऋणी हो जाएगा जबकि उसका अपेक्षित फल मोक्ष ऋण से प्रतिबद्ध है ही नहीं इसलिए ऋण अपाकरण का वो अधिकारी नहीं है अनाधिकारी होता हुआ भी ऋणी है तो ये सब सब में ऋणीत का अनिष्ट प्रसंग आएगा तो अनिष्टम प्रसजेत ये दोष बताया तो भाषण थोड़ी टीका है टीका को देखिए यद्यपि उपनयन अनातरम एव ऋषि ऋण निवर्तने इति आयुक्त तो यद्यपि यद्यपन ऋषि ऋण निवर्तने संभव है तो जब उपनयन हो जाए एक अवंतर शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है पूर्व पक्ष ये कहते हैं कि आप जो कह रहे हो कि गृहस्थ का ही ऋण अपाकरण में अधिकार है क्योंकि वही ऋण से प्रतिबद्ध है लेकिन ये शास्त्र में देखा गया जिसका उपनयन हो गया उपनयन संस्कार वह ऋषि ऋण के निवर्तन में यानि आपाकरण में अधिकारी है तो उपनयनानंतरम ये वह ऋषि ऋण निवर्तन यानि अपाकरण अधिकार ह। और ये जो अधिकार हैं, अधिकार संभवती यद्यपि तो वो तो अभी उपनयन संस्कार हुआ ब्रह्मचर्य अवस्था में उपनयन पूर्वक ही ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है ब्रह्मचर्य आश्रम तो प्रागारहस्थ्य इति आयुक्तम इसलिए कहना कि गारहस्थ्य आश्रम स्वीकार करने से पहले संयास मुक्षु का अनुष्ठेय होगा जो मुमुक्षु होगा अज्ञानी ब्रह्मचारी उसका उपनयन हुआ है ना तो उपनयन ये अधिकार प्रयोजक है किसका ऋषि ऋण अपाकरण के अधिकार का प्रयोजक है उपनयन इसलिए अज्ञानी मुमुक्षु का भी माना जाएगा ऋषि ऋण आपाकरण में अधिकार तो उसका अनुष्ठेय होगा ऋषि ऋण की निवृत्ति जिस साधन से होती है वो होती है ब्रह्मचर्य आश्रम में विहित तो जो साधन है उनके अनुष्ठान से तो इस प्रकार ये ऋषि ऋण के अपाकरण के हेतुभूत जो साधन हैं वे अनुष्ठे होंगे गारस्त्य से पहले अज्ञानी के भी ये पूर्व पक्ष की शंका है तो इति इति तो गार, प्राग प्रागारस्त्ययुक्तम ये कहना अनुचित है तो आगे कहते हैं सिद्धांती कि तथापि सन्यासे इति तथा विविदिषा संदिकारे इति दशव्य जो विविदिषा सन्यास हैं अनुष्ठेय उसका अधिकारी अज्ञानी मुमुक्षु ही है लेकिन कौन सा अधीत वेद अज्ञानी जिसने वेद का अध्ययन किया ब्रह्मचर्य आश्रम में उसी का अनुष्ठेय विविदिशा सन्यास में अधिकार है यदि मुमुक्षा है तो तो इसलिए वहां पर जोड़ना होगा खाली प्राक गारस्थ्य प्रतिपत्ते इतना ही नहीं इसके साथ साथ ये भी आधित वेदस्थित वेदस्थ हो अविदुसह गारस्थ्य प्रतिपत्ते हे ऋणी तो असंभवात ऐसा तो ग्रहस्त गया? तथापि विविधिषा संन्यासे अहस्थ्य प्रतिपत्ते हे ये समाधान हुआ लेकिन किसका ऋषि ऋण में अधिकार ऋषि ऋण के अपाकरण में भी अधिकार किस मुमुक्षु का होगा किस ब्रह्मचारी का होगा जो अभी मुमुक्षा संपन्न नहीं है मुमुक्षा जिसके अंदर नहीं है मु, मुक्ति की इच्छा नहीं है ये मुमुक्षा विशेषण ये बता रहा है कि अभी ब्रह्मचारी तो है लेकिन मुमुक्षु नहीं है तो उसका तो अधिकार होगा ऋषि ऋण अपाकरण में उसके लिए वो क्या करेगा वेद का स्वाध्याय करता रहेगा उससे ऋषि ऋण से निवृत्ति होगी ऋषि ऋण से मुक्ति मिलेगी और उसके बाद यदि उसको किसी लोक विशेष में जाने की कामना होगी तो फिर उस उस साधन का अनुष्ठान वो करेगा गृहस्थ बनकर के और यदि मुमुक्षु है तो संन्यास का अधिकारी बनेगा तो ये दो विशेषण हो गए न ब्रह्मचारी के एक अधित वेद हो मुमुक्षु हो ऐसा अज्ञानी जो ब्रह्मचारी उसका अनुष्ठेय सन्यास में अधिकार है विविधिशा सन्यास में अधिकार है वो ज्ञान का अंतर साधनभूत सन्यास है तो गृहस्थ से वह ऊपर ही जा रहा हूं मैं तो बार बार तथा विविदा संन्यासे अदित अतार्य प्रतिपत्ते हे प्राक इति ये हुआ। अब ननु इत्यादि से दूसरी शंका करते हैं कि ननु जायो वै ब्राह्मण त्रिभिवान्ये थे ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो येभ्योभ्य और इति अर्प्रजयातृभ्य जायम ऋण्व प्रतीयते आशंक्य हे प्रयोजन न साक्षात् साक्षात्चित किंतु ज्ञापनम् तो पूर्वपक्षी ये शंका करते हैं कि जैसे वै ब्राह्मण त्रिभीर ऋणवान जायते यह जो शास्त्र वचन है यह तो बताता है कि जन्म मात्र से ही ऋणी तव है तो जिसने जन्म लिया वो ऋणी है तो फिर जन्म लेने वाले का ऋण में अधिकार होगा ऋण अपाकरण में अधिकार होगा तो ऋण अपाकरण किस किसका ऋण किससे निवृत्त होता है इसके लिए साधन बताया ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो यानी ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है ऋषि ऋण का अपाकरण होता हो जाता है ब्रह्मचर्य से और यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलती है देवता ऋण के अपाकरण का साधन है यज्ञादि और पितृऋ ऋण से पितृऋण के अपाकरण का साधन है प्रजा संतान इति जायमानात्र मात्रस्य, ऋण मात्रस्य ऋणवत्व प्रतीयते तो जो उत्पन्न हुआ है वह ऋणी है यह इस शास्त्र वचन से प्रतीत हो रहा है इस प्रकार की पूर्व पक्षी की ओर से आशंका होने पर ये कहते हैं कि हे है प्रयोजनम न साक्षात किंचित अस् शास्त्र वचन जो है, है यद्यपि लेकिन इस वचन का वचन के द्वारा जिसने जन्म लिया वह ऋणी है इस अर्थ ज्ञापन का कोई साक्षात प्रयोजन दिखता नहीं है कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं दिख रहा है कि जन्म लेने वाले मात्र को ऋणी बताना यदि जन्म लेने मात्र से ऋणी होता तो सुखदेव जी तो जन्म लेते ही जंगल में गए तो उन्होंने ऋषि ऋण के आपाकरण का जो अधिकार होता है उपनयन वो भी नहीं किया अधिकार प्रापक और चले गए और जन्म तो उनका हुआ है ना तो जन्म मात्रा से ही तीनों ऋण उन पर होते तो फिर तो वे किसी भी प्रकार के फल से वंचित ही रहते ना तो ब्रह्म विद्या परंपरा के प्रवर्तक आचार्यों में उनकी गिनती न होती व्यासम सुकम गौड़पदम महांतम लेकिन सुखदेव जी की गिनती है इसलिए माना जाएगा कि जन्म मात्र का जन जिसने जन्म लिया उसका उसको ऋणी बताने का कोई साक्षात प्रयोजन श्रुति के द्वारा प्रतीत नहीं होता है शास्त्र वचन के द्वारा तो ये लिखते हैं कि न साक्षात किंचित अस्ति प्रयोजनम पूर्व में प्रयोजन है ना तो फिर ये वचन इस वचन का क्या निष्फल है ये वचन व्यर्थ है कहीं व्यर्थ भी नहीं है उसका इतना मात्र फल है कि किंतु किन्तु ब्रह्मचर्यादि कर्तव्यता ज्ञापनम जो ऋषि ऋष्यादि ऋण के अपाकरण के साधन बताए हैं ब्रह्मचर्यादि वह जो अपने आप को ऋणी समझता है उसके द्वारा ब्रह्मचर्यादि का अपाकरण के हेतु हेतुहूत साधवन कर्तव्य है इसका ज्ञापन करने के लिए मात्र यह वचन है इसका तात्पर्य इस अर्थ का ज्ञापन है कि ऋषि आदि कर्तव्य है आदि में आदि शब्द से लेना कर्म उपासना जो यज्ञ और प्रजा शब्द से बताया हुआ प्रजा संतान ब्रह्मचर्य तो हई है जो पूर्ववर्ती शास्त्र ने बताया था ना कि ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो यज्ञ देवेभ्यो प्रजया पितृभ्य ये ऋषादि के ऋण के अपाकरण के साधन है उन साधनों की कर्तव्यता बताई जा रही है अमुमुक्षु अज्ञानी आदि को ब्रह्मचर्या आदि आश्रमियों को यह ध्यान में आना इसलिए यह नहीं कह सकते कि जाये मानो वही ब्राह्मण त्रिभीर ऋणवान इस श्रुति के आधार पर ऋण का अपाकरण करने में अज्ञानी मात्र का अधिकार है ब्रह्मचारी का भी अधिकार है उस ब्रह्मचारी का अधिकार है जो मुमुक्षु ब्रह्मचारी नहीं है नच न नच अधिकार अनारूढ़ तत्कर् शक्नोति तो जिसका अधिकार है नहीं जिस साधन में वह उस साधन का अनुष्ठान नहीं कर सकता तो ऋष्यादि ऋण अपाकरण का अधिकार मुमुक्षु अधिक वेद अज्ञानिका नहीं है तो फिर वह ऋणत्राकरण रूप साधन का अनुष्ठान भी नहीं कर पाएगा वो अधिकार अनारूढ़ होने से जायमान मात्रस्य असामर्थ्यात् तो जो जायमान मात्र हैं, यदि जायमान मात्र को ऋण अपाकरण का अधिकारी मानेंगे तो जन्म लेते ही कर्म शुरू करना चाहिए फिर लेकिन जो शिशु है उसके द्वारा तो ये सब होना संभव नहीं है वेद अध्ययन आदि उसके लिए भी शास्त्र ने एक आयु विशेष बताई है पांच वर्ष हो जाए तब जा कर के उपनयन संस्कार पूर्वक वेद अध्ययन गुरुकुल में रह करके करें उससे पहले नहीं तो उससे पहले भी तो उसका जन्म हुआ है पांच वर्ष बिताए वो पांच वर्ष ऐसे ही बिताएगा यदि जायमान मानक तो ऋण अपाकरण का अधिकार प्रयोजक होगा तो जायमान तो पांच वर्ष तक रहा और उसमें कोई उसने उपयोग नहीं किया उसका ये माना जाएगा यह अनिष्ठापत्ति आएगी तो जायमान मात्रस्य से असामर्थ्यात और आगे कहते हैं किंच ब्राह्मण ग्रहणात क्षत्रिय देर ऋणा भाव प्रसंग और जायमान ब्राह्मण यहां पर ब्राह्मण पद का प्रयोग कर दिया है तो इसका अर्थ है अज्ञानी जो ब्राह्मण होगा जन्म लेने वाला उसी का ऋण आपाकरण में अधिकार होगा तो क्षत्रिय और वैश्य का नहीं होगा फिर ये ब्राह्मण ग्रहण से ज्ञापित होगा तो ब्राह्मण ग्रहणात तो क्षत्रिय देर ऋणाभाव प्रसंग ऋण का अभाव प्रसंग आएगा इसलिए ब्राह्मण पद को यदि उपलक्षण मानते हो द्विजाति का तो ये कहते हैं द्विजाति उपलक्षणत्वे अधिकारी उपलक्षणत्व एवं न्यायम, तो ब्राह्मण पद यदि द्विजाति का उपलक्षण है ये मानेंगे तो उचित होगा ब्राह्मण पद को दु जाति का उपलक्षण मान करके अधिकारी का उपलक्षण मान ले उत्पन्न हुआ जो ऋण के अपाकरण का अधिकारी है यह अर्थ निकलेगा ब्राह्मण शब्द का आ, वह ऋणवान है उसे अपाकरण के साधन प्रजादी अनुष्ठे तो द्विजाती आधिकारी एव न्याय यानी उचित अतो जायमान पदम अधिकारम लक्ष्यति इति जायम अधिकारी संपद्यमान और जायमान पद क्या करेगा अधिकार का ज्ञापक होगा लक्षणा से जायमान पद का वाचार्थ तो है जो उत्पन्न हो रहा है लक्षार्थ निकलेगा अधिकार तो अर्थ निकलेगा जायमानु का अधिकारी संपद्यमान जायमानु ब्राह्मण का अर्थ निकलेगा अधिकार संपन्न ब्राह्मण अधिकार किसका ऋणत्रय अपाकरण का अधिकार संपन्न जो ब्राह्मण है ब्राह्मण का मतलब अधिकारी वह क्या करें ऋणत्रय का अपाकरण साधन भूत जो बताया गया है आदि उनका अनुष्ठान करें यह अर्थ निकलेगा इति तदर्थ तदर्थ यानी जाय मानवे ब्राह्मण इत्यादि शास्त्र का अर्थ निकलेगा ततच ततः प्रांग न ऋण संबंध इत्याह अधिकारी थी तो इसलिए क्या होगा ततः प्राक्यने यानि गारस्यात प्राक न ऋण संबंध तो ऋण का संबंध नहीं होगा और न होने से ये जो कहा है मूल में प्रागारस्थ्य प्रतिपत्ते ये उचित ही कहा है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अधिकार ऋणी चेत ये मूल भाष्य में था सर्वस्य सर्वणी अनिष्ट प्रसज्येत ये अनिष्ट प्रसंग आएगा तो अने के विषय में लिखते हैं कि ब्रह्मचारीणों ऋणी ब्रह्मचर्य नैष्टिकस्य वा लोक तच्च सैत तो ब्रह्मचारी भी यदि ऋणी है ऐसा मानेंगे तब तो ब्रह्मचर्य अवस्था आश्रम में ही जिसका शरीर छूट गया या नैष्ठिक ब्रह्मचारी अवस्था में जिसका शरीर छूट गया उसे तो किसी लोक की यानी फल की प्राप्ति नहीं होगी फल की प्राप्ति न होने से लोक प्रतिबंध यानी फल प्रतिबंध सत्त तच्च अनिष्टम ये अनिष्ट है क्योंकि शास्त्र ने बताया है उसका फल मोक्ष की क्या नाम ब्रह्मलोक की प्राप्ति नैष्टिक ब्रह्म ब्रह्मचारी नैष्टिक ब्रह्मचारी आश्रम विहित तो साधनों का अनुष्ठान करते हुए शरीर छोड़ भी देता है तो शरीर छूटता है तो ब्रह्मलोक चला जाता है ये ये पुराण ने कहा है तो पुराण का एक वचन है यहाँ पर अष्टासीति अष्टाशीति इति आरभ्य तदेव गुरुवासिना इत्यादि पुराने लोक प्राप्ति उक्ते इत तो अठासी हजार ऋषियों को आचार्य सौनक जी ने जिन जिस ब्रह्मलोक रूपी फल को प्राप्त कराया वही फल अठासी हजार ऋषियों ने जो ब्रह्मलोक प्राप्ति रूपी फल प्राप्त किया है ब्रह्मलोक और तदेव यानी वही ब्रह्मलोक रूपी फल गुरुवासी नाम गुरुवासी से लेना यानी आश्रम में गुरु आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने वाला नैष्टिक ब्रह्मचारी उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूपी फल होता है यह पुराण में बताया गया है अब प्रतिपन्न इत्यादि जो वाक्य आ रहा है इसके अवतरण टीका है इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल